गीता तत्वचिंतन पच्चीसवा प्रवचन मृत्यु भय को जीतने का मंत्र गीता अध्याय दो श्लोक छब्बीस से अट्ठाइस अथ चैनम नित्य जातम नित्य व मनसे मृतम तथापि तम महाबाहो नव शोचित मर्सी पर यदि तू आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला ही मानता है तो भी हे महाबाहो तुझे इस संबंध में शोक करना उचित नहीं जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से च तस्माद अपरिहार्यर्थे न तम शोचित मर्सी कारण यह है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है अतः ऐसी अपरिहार्य बातों के लिए शोक करना तुझे उचित नहीं पिछले तीन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और अपरिवर्तनशीलता का उपदेश देते हुए यह कहा कि स्वरूप की दृष्टि से आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं क्योंकि आत्मा का न तो नाश होता है और न उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ही होता है जिन संबंधियों और गुरुजनों मृत्य की मृत्यु की बात सोच तू दुखी हो रहा है वे तो आत्मा के दृष्टि से नित्य और अविनाशी हैं अतएव वे किसी प्रकार शोक के योग्य नहीं वासना के कारण आत्म तत्व दुर्बोध डाब का उलाहलन पर भगवान ने देखा कि अर्जुन इस ज्ञान का ग्रहण नहीं कर पा रहा है हार्ड मांस के ठोस इंद्रिय गोचर मनुष्य को अत इंद्रिय तत्व समझाना है भी कठिन जब तक अंतकरण में विद्यमान वासना का रस सूख नहीं जाता तब तक आत्म तत्व की प्रतीति अत्यंत कठिन है श्री रामकृष्ण देव से भक्तों ने पूछा महाराज शास्त्र कहते हैं और आप जैसे संत महात्मा भी उपदेश देते हैं कि मनुष्य का यथार्थ स्वरूप देह नहीं मन नहीं बल्कि आत्मा है तो फिर इस आत्मा का बोध क्यों नहीं होता जैसे हम देह को देखते हैं मन का अनुभव करते हैं वैसे ही आत्मा का बोध क्यों नहीं करते इस पर उत्तर में श्री राम कृष्ण देव ने डाब हरे नारियल का उदाहरण दिया डाब में रस ही रस भरा होता है और उसका गुदा छिलके के साथ एक रूप होकर चिपका रहता है पर जब यह रस सूख जाता है और डाब सूखा नारियल बन जाता है तो भीतर का गुदा अपने आप छिलके से अलग हो जाता है और हिलाने पर ढेले के रूप में गड़गड़ -गड़ आवाज करता है इसी प्रकार आज मनुष्य के भीतर वासना रस लबालब भरा है इसलिए आत्मा रूपी गुदा तन या मन रूपी छिलके के साथ अभी एक रूप प्रतीत होता है पर जब ज्ञान के अग्नि से इस वासना रस को उटाकर सुखा दिया जाता है तो यह आत्मा शरीर और मन रूपी छिलके से अलग हो जाता है और अपनी प्रतीति करा देता है अर्जुन का वासना रसूखा नहीं था इसलिए वह आत्मज्ञान की धारणा नहीं कर पाता भगवान कृष्ण यह भाप लेते हैं और अर्जुन को एक सामान्य लौकिक तर्क के द्वारा समझाने की चेष्टा करते हैं कि शोक करना भिसा है अर्जुन वास्तव में मोह के महारोग का शिकार हुआ था मोह की जीवन में दो प्रतिक्रियाएं होती है भय और शोक हम भी जब मोहग्रस्त होते हैं तो भय और शोक की इन्हीं प्रतिक्रियाओं द्वारा आक्रांत होते हैं मोह जितना प्रबल होता है भय और शोक की भी तदन रूप तीव्रता होती है अर्जुन प्रबल मोह का शिकार हुआ था इसीलिए श्री भगवान तरह तरह के उपचार द्वारा उसे स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं सबसे पहला इंजेक्शन उन्होंने फटकार का लगाया गांडीधारी अर्जुन को क्लीब और नपुंसक कह दिया प्रज्ञावादी कहकर उसकी भर्त्सना की दूसरा इंजेक्शन आत्मज्ञान का दिया परंतु उसका भी अपेक्षित परिणाम दृष्टिगोचर न हुआ तब यह तीसरा इंजेक्शन लौकिक तर्क का लगाते हैं